श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग बाल्य चरित्र तथा पितृवियोग श्री सुधीराम जी के घर के प्रायः नज़दीक में ही हालदार पुकुर नामक एक बहुत बड़ा तालाब था पड़ोस के सभी लोग उसके स्वच्छ जल में नहाते धोते थे तथा उसी जल को पीने तथा रसोई आदि के काम में लाते थे स्त्री पुरुषों के नहाने के लिए उस पर दो पृथक पृथक घाट बने थे गधाधर जैसे अल्प बालक नहाने के लिए कभी कभी स्त्रियों के घाट पर भी चले जाते थे दो चार साथियों को लेकर एक दिन गदाधर उस घाट पर नहाने के लिए उपस्थित हुआ तथा परस्पर उछलते कूदते एवं तैरते हुए वे लोग बहुत ज़्यादा उधम मचाने लगे उससे जो स्त्रियां वहाँ स्नान कर रही थीं उन्हें विशेष असुविधा होने लगी संध्या बंदन करती हुई वृद्ध महिलाओं पर जल के छीटे पड़ने से उन्होंने निशेष किया किन्तु फिर भी वे शांत न हुए तब उनमें से एक महिला अत्यंत क्रुद्ध होकर उनको डांटती हुई बोली तुम लोग इस घाट पर क्यों आते हो पुरुषों को घाट पर नहीं जा सकते नहाने के बाद यहाँ पर स्त्रियाँ अपने कपड़े आदि धोती हैं तुम्हें यह मालूम नहीं कि स्त्रियों को विवस्त्र देखना नहीं चाहिए गदाधर ने उनसे पूछा क्यों नहीं देखना चाहिए इस बात को सुनकर ऐसा कोई कारण निर्देश किए बिना कि जिससे वह समझ सके उसे वे और जोर से फटकारने लगी ये स्त्रियॉँ बहुत ही क्रुद्ध हो गईं और शायद घर जाकर हमारे माँ बाप से बता देंगी इस भय से सभी लड़के वहाँ से भाग गए किंतु गदाधर ने अपने मन में दूसरा ही संकल्प किया वह दो तीन स्त्रियों के नहाते समय उस तालाब के किनारे वृक्ष की ओर में छिप उन्हें देखने लगा अनंतर पूर्वोक्त वृद्ध महिला के साथ भेंट होने पर उसने कहा परसों मैंने चार स्त्रियों की ओर उन्हें स्नान करते समय देखा कल छह की ओर और, और आज तो आठ की ओर देखा पर मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ तब श्रीमती चंद्रा देवी के समीप आकर हंसती हुई उस वृद्धा महिला ने यह बात कह दी सुनकर श्रीमती चंद्रा देवी अवसर पाकर गदाधर को मधुर वचनों से समझाती हुई बोली ऐसा करने से यद्यपि तुम्हें कुछ नहीं होता है किंतु महिलाएं उसे अपने लिए विशेष अपमानजनक समझती हैं वे मेरे ही सदृश हैं इसलिए उनके अपमान से मेरा अपमान होता है अतः फिर कभी ऐसा आचरण कर उनके सम्मान को ठेस पहुंचाना, उन्हें तथा मुझे कष्ट देना क्या तुम्हारे लिए उचित है यह बात सुनने के पश्चात बालक ने फिर कभी उस प्रकार का आचरण नहीं किया अस्तु पाठशाला में जाने के बाद गदाधर की शिक्षा में भी अच्छी उन्नति होने लगी स्वल्पकाल में ही वह सामान्य रूप से पढ़ने तथा लिखने लगा किंतु गणित से उसकी घृणा प्रायः एक सी ही बनी रही दूसरी ओर बालक में अनुकरण तथा उद्भावनी शक्ति दिनों दिन वृद्धिगत होकर विभिन्न दिशाओं में प्रसारित होने लगी गाँव के कुम्हारों को देव देवियों की मूर्ति निर्माण करते हुए देखकर उनके समीप उपस्थित हो उनसे पूछताछ कर बालक अपने घर पर उस विद्या का अभ्यास करने लगा और वह उसके खेल के अन्यतम विषय के रूप में परिणत हुआ चित्रकारों से मिलकर वह उसी प्रकार चित्र तैयार करने लगा गांव में कहीं पुराणों की कथा अथवा नाटक होने का समाचार मिलते ही वहां जाकर शास्त्रीय उपाख्यानों की को वह सीखने लगा एवं श्रोताओं के समीप उन्हें किस प्रकार से व्यक्त करने पर वे उनके लिए विशेष रुचिकर हो सकते हैं इस बात का वह पूर्ण रूप से ध्यान रखने लगा बालक की अपूर्व स्मृति शक्ति तथा मेधा उन विषयों में विशेष सहायक बनी सदा आनंद में निमग्न गदाधर की परिहास प्रियता ने उसकी अद्भुत अनुकरण शक्ति के साहचर्य से प्रबुद्ध होकर उसी आयु में एक और जिस प्रकार उसे नर नारियों की विशेष विशेष चेष्टाओं का अभिनय करने के लिए प्रवृत्त किया दूसरी ओर ठीक उसी प्रकार अपने जनक जन्य के दैनिक आचरणों को देखकर उसके हृदय की सहज सरलता तथा देवभक्ति के भावों ने अत्यंत शीघ्रता के साथ विकास किया बड़े होकर बालक ने आजीवन इस बात को हृदय से स्मरण तथा स्वीकार किया है दक्षिणेश्वर में हमसे कहीं हुई उनकी निम्नलिखित बातों से पाठक स्वयं इसकी यथार्थता का अनुभव कर सकेंगे मेरी माता सरलता की मूर्ति थी संसार की मामूली मामूली बातें वे नहीं समझती थी रुपये पैसे गिनना तक नहीं जानती थी किससे क्या छिपाना चाहिए यह विजित न होने के कारण अपने पेट की बातें सबसे कह बैठती थी इसलिए लोग उन्हें भोली कहा करते थे सबको भोजन कराना उनके लिए अत्यंत प्रिय था मेरे पिता ने शूद्रों से दान कभी नहीं लिया दिन में अधिकांश समय वे पूजन जब ध्यानादि किया करते थे प्रतिदिन संध्या वंदन करते हुए जब वे आया ही वरदे देवी इत्यादि गायत्री के आवाहन मंत्रों का उच्चारण करते थे उस समय उनका वक्षस्थल आरक्त हो उठता था और नेत्रों से अस्त्रधारा प्रवाहित होने लगती थी और जब पूजनादि से निवृत्त होकर उन्हें अवकाश मिलता था उस समय वे सुई धागा तथा पुष्प लेकर श्री रघबीर के श्रृंगार के लिए माला बनाने में समय बिताया करते थे झूठी गवाही देने के भय से उन्होंने अपनी पैतृक भूमि को त्याग दिया था ग्रामवासी उन्हें ऋषि के समान सम्मान तथा भक्ति की दृष्टि से देखते थे